महाभारत शांति पर्व दिशतमोध्याय कृतघ्न गौतम द्वारा मित्र राजधर्मा का वध तथा राक्षसों द्वारा उसकी हत्या और कृतघ्न के मांस को अभ्यक्ष बताना विष्णुवाच अथ तहक अन वात सारथी तस् रक्षा खगेन्द्र भीष्मजी कहते राजन रात रात धर्मा ने अपने मित्र गौतम की रक्षा के लिए उससे थोड़ी दूर पर आग प्रज्वलित कर दी थी जिससे हवा का सहारा पाकर बड़ी बड़ी लपटें उठ लपटे थी बकराटाम सदुष्टात्मा सुरथातोला ततोलातेन दिप्तेन विश्वस्तम तम था को भी मित्र पर विश्वास इसलिए उस समय उसके पास ही सो गया इधर वह उसका वध करने की इच्छा से उठा और विश्वास पूर्वक सोए हुए राजधर्मा को सामने से जलती हुई लकड़ी लेकर उसके द्वारा मार डाला उसे मार वह बहुत प्रसन्न हुआ मित्र के वध से जो पाप लगता है उसकी ओर उसकी दृष्टि नहीं गई उसने मरे हुए पक्षी के पंख और बाल धोज उसे आग में पकाया और उसे साथ में ले सुवर्ण का बोझ सिर पर उठाकर वह ब्राह्मण बड़ी तेजी के साथ वहां से चल दिया तथो दाक्षाय पुत्र ना विदु विरूपाक्ष दक्ष कन्या का पुत्र राजधर्मा अपने मित्र विरूपाक्ष के यहाँ न जा सका इससे विरूपाक्ष व्याकुल थे उसके लिए चिंता करने लगा तथोन गते चांदे विरूपाक्ष न प्रेक्षे राजधर्मा पुत्र तदनंतर दूसरा दिन भी व्यतीत हो जाने पर विरपाक्ष ने अपने पुत्र से कहा बेटा मैं आज पक्षियों में श्रेष्ठ राजधर्मा को नहीं देख रहा हूँ सर्वदा माम वृष्टवा कदाचि स न गि गृह खगह वे पक्षी प्रवर प्रतिदिन प्रातः काल ब्रह्मा जी की वंदना करने के लिए जाया करते थे और वहां से लौटने पर मुझसे मिले बिना कभी अपने घर नहीं जाते थे भावो ममसाता और दो संध्याए व्यतीत हो गई किंतु वह मेरे घर पर नहीं पधारे अतः मेरे मन में संदेह पैदा हो गया है तुम मेरे मित्र का पता लगाओ स्वाध्यायेदि ब्रह्मर्चस वर्जिता तद्गतस्त में शंका अन्याधम वह अधम ब्राह्मण गौतम रहित और ब्रह्मते से शून्य था तथा हिंसक जान पड़ता था उसी पर मेरा संदेह है कहीं वह मेरे मित्र को मार न डाले दुराचारस्त दुर्बुद्धि इंगितैर्लो मया निष्कृपोदारुण आकार उसके चेताओं से मैंने लक्षित किया तो वह मुझे दुर्बुद्धि एवं दुराचारी तथा दयाहीन प्रतीत होता था वह आकार से ही बड़ा भयानक और दुष्ट दस्यु के समान अधम जान पड़ता था गौतम सगतस्तत्र तेन उद्वग्न मनोम पुत्रश्वाजधर्मेम ज्ञाताम स विधुत शुद्धात्मा यदि महाचिर नीच गौतम यहाँ से लौटकर फिर उन्हीं के निवास स्थान पर गया था इसलिए मेरे मन में उद्वेग हो रहा है बेटा तुम शीघ्र यहाँ से राजधर्मा के घर पर जाओ और पता लगाओ कि वे शुद्धात्मा पक्षराज जीवित हैं या नहीं इस कार्य में विलम्ब न करो सयुक्तो रक्षो भी न क्रोधम कंकालम राजधर्मण पिता की ऐसा आज्ञा पाकर वह तुरंत ही राक्षसों के साथ उस भट के पास गया वहाँ उसे राजधर्मा का कंकाल अर्थात उसके पंख हड्डियों और पैरों का समूह दिखाई दिया स रुदन गमदपुत्रो राक्षसेन्द्र से धीमत परम शक्त्या गौतम ग्रहणा वही बुद्धिमान राक्षस राज का पुत्र राजधर्मा की यह था देखकर रो पड़ा और उसने पूरी शक्ति लगाकर गौतम को शीघ्र पकड़ने की चेष्टा की ततो तथोविधू रे जग्रहोर गौतम राक्षसास्त्र राजधर्म शरीर च पक्षास्थी शरणोजित तदनंतर कुछ ही दूर जाने पर राक्षसों ने गौतम को पकड़ लिया साथ उन्हें पंख पैर और हड्डियों से रहित राजधर्मा की लाश भी मिल गई समादायाथ रक्षा सेव्य दर्शया महाु शरीरधर्म कृतघ्न पौर संतम चौतम पापकारिणम गौतम को लेकर वे राक्षस शीघ्रही मेरुव्रज में गए वहाँ उन्हें राजा को राजधर्म का मृत शरीर दिखाया और पापाचारी कृतघ्न गौतम को भी सामने खड़ा कर दिया रुरोद राजा तम दृष्टवा सामत्य सुपुर पुरोहित आरतनाद महान अभूत शस्त्री कुमारम चपुरम बभुवा स्वस्थ मानस अपने मित्र को इस दशा में देखकर मंत्री और पुरोहितों के साथ राजा विरपाक्ष फूट फूट कर रोने लगे उनके महल में महान आर्तनाद गूंजने लगा स्त्री और बच्चों से ही सारे नगर में शोक छा गया किसी का भी मन स्वस्थ न रहा अथापुत्र पा पापो यं बद्यता मृपे सर्वे विहरंतु यथे तब राजा ने अपने पुत्र को आज्ञा दी बेटा इस पापी को मार डालो ये समस्त राक्षस इसके मांस का यथेष्ट उपयोग करे पापाचार पापकर्मा पापात्मा पाप, पाप, पाप साधर हम हंतव्योम ममदी राक्ष राक्षसो यह पापाचारी पापकर्मा और पापात्मा है इसके सारे साधन पाप में है अतः तुम्हें इसका वध कर देना चाहिए यही मेरा मत है राक्षसेन्द्रेण राक्षसा घोर विक्रमा नई क्षंत भक्षे तुम पापकर्माण राक्षस राज के इस प्रकार आदेश देने पर भी भयानक पराक्रमी राक्षसों ने गौतम को खाने की इच्छा नहीं की क्योंकि वह घोर पापाचारी था दस्यो नाम दियता में सवद्य पुर साधपोस्ते महाराज प्रणता इंद्रचरा शिरोक्ष साधिपम नादात मिम ढोम भक्षना जा महाराज उन निसाचरों ने राक्षसराज से कहा प्रभो इस नराधम का मांस सदस्यों को दे दिया जाए आप हमें इसका पाप खाने के लिए ना दें इस प्रकार समस्त राक्षसों ने राक्षस राज के चरणों में मस्तक रखकर प्रार्थना की एवस्ती राक्षस इंद्रो निशाचरा दस्योतामेश कृतघो दैव राक्षस ये सुनकर राक्षसराज ने उन निशाचरो से कहा राक्षसो ऐसा ही सही इस कृतघ्न को आज ही डाकुओं के हवाले कर दो युक्त राक्षस तेना शूल पट्य सालय कृत्वा तम खड्ग सापम दस्युभ्य पृदू सदा राजा की ऐसा आज्ञा पाकर पाकर ऐसे आज्ञा हाथ में शूल और धारण किए राक्षसों ने पापी गौतम के टुकड़े टुकड़े करके उसे को दिया। नये क्षमता कृतकमनोपुजे राजेंद्र उन दस्युओं ने भी उस पापाचारी का मांस खाने की इच्छा नहीं की मांसाहारी जीव जंतु भी कृतघ्न का मांस काम में नहीं लेते हैं ब्रह्मग्न चुरापे चौरे भग्न व्रते तथा निष्कृत विहिता राजन कृतघे ना निष्कृति राजन ब्रह्मत्यारे शराबी चोर तथा व्रत भंग करने वालों के लिए शास्त्र में प्रायश्चित का विधान है परंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं बताया गया है मित्रद्रो निशंस कृतघ्नच नाधम क्रब्याद कमीभिश्च ना भुंजंते ही तादिशा मित्रद्रोही निःशंस नधम तथा कृतघ्न ऐसे मनुष्यों का मांस मांस भक्षी जीव जंतु तथा कीड़े भी नहीं खाते हैं यथे महाभारत शांति पर ही आपद धर्म परमि कृतघ्नोपाख्यान ही दि सप्तिकमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद्धर्म पर्व में कृतघ्न का उपाख्यान विषयक एक अध्याय पूरा हुआ